कोई जब राह न पाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार दोस्ती को माने तो सब दुख दूर दोस्ती को माने तो सब दुख दूर कोई काहे ठो कर खाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार में नमस्कार आज आप हमारी बात के साथ साथ कई और लोगों की बात भी सुनेंगे अरे आप यह सोचने लगे कि अरे भैया ये हमने एक बात कही मैं तो एक ही आदमी की बातें सुनते आ रहे हैं मुझे भी लगा कि भाई बहुत हो गया अपनी बातें बहुत कह ली जरा दूसरों की भी सुनकर भी देखे ना हां यह बात क्यों दिमाग में आई वो इसलिए कि जब यह देखा कि भाई एक फ्रेंडशिप डे नाम से भी दिन मनाया जा रहा है अरे यार यू तो ऐसे सभी दिन दोस्तों के साथ ही होते हैं और दोस्तों के ही होते हैं मगर मजा तब आता है जबकि कोई खास दिन दोस्तों के ही नाम बना दिया जाए दोस्तों के साथ बातचीत दोस्तों के बारे में बातें दोस्ती की बातें की जाएं तो आज हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिसमें कि दोस्तों की बात हम भी सुने खाली दोस्त हमारी बात ना सुने तो मैंने चंद दोस्तों से जल्दी जल्दी निवेदन किया कि अरे भैया कुछ तो दोस्ती पे बातें करके हमको भी बता दो तो साहब आ गए दोस्तों की बातें और आज मैं आपको अपने कुछ दोस्तों की बातें सुनवा रहा जो उन्होंने दोस्ती के संदर्भ में कही है देखिए मैंने बहुत सीधी बात कही थी मैंने कहा था कि दोस्ती के बारे में आप जो कह, चा, कहना चाहते हो वो कह डालिए साहब उन्होंने कह डाला और अब हमने क्या किया हमने उन सारी बातों को इकट्ठा कर लिया और उनको इकट्ठा करके हम उन्हें आपके सामने ला रहे हैं देखिए आज थोड़ा समय ज्यादा लग जाए तो बुरा मत मानिएगा मेरी बात का क्योंकि अरे यूं तो आप मुझे बर्दाश्त करते ही रहते हैं मगर भैया सब लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं दोस्ती के बारे में जो कि बहुत सी बातें तो मेरे मन की हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि अरे यार मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा था तो साहब मैं आपके सामने ला रहा हूं सबसे पहले अपने दोस्त श्री सुनील कुमार सिन्हा जी को तो सुनील कुमार सिन्हा साहब की बातें सुनते हैं और देखते हैं कि वो दोस्ती के बारे में क्या कहते हैं बोले आज जब दोस्ती की बात करने बैठा हूं तो लगता है मैं अपने जीवन की परतें खोल रहा हूँ इस्तेमाल करना शुरू किया था हालांकि डिप्टी साहब पहले तो इस प्रस्ताव का विरोध किया पर जब उनके यहाँ के भी बच्चे उसमें शामिल हो गए तो वे भी मन मारकर हम बच्चों को खेलने से मना नहीं कर पाए फिर हम लोग वहाँ कंचा गोली गिल्ली डंडा लट्टू एवं पिट्टो जैसे खेल खेलने लगे फिर थोड़े बड़े होने पर डिप्टी साहब के घर के पीछे एक छोटे से मैदान में हम लोगों के ने फुटबॉल खेलना शुरू किया उस दौरान डिप्टी साहब जिनके नाती नातिन भी हमारे साथ खेलते थे और शायद यही कारण था कि उन्होंने हमें उस मैदान में खेलने की इजाजत भी दी थी उस खेल में खुद शामिल हो गए यह कहकर वे हमारे दोस्त मैं समझता हूं कि यही वह जगह थी जहां हमने दोस्ती का की जड़ को पाया था फिर क्या था हम स्कूल से वापस आने पर शाम में कभी नाश्ता करने के बाद अन्यथा जाए तरह बिना नाश्ता किए डिप्टी साहब के घर दौड़ पड़ते और अन्य साथियों के साथ देर शाम तक खेलते फिर मैदान में गोल बैठकर गप शप करते इस क्रम में कुछ खेल के साथियों के साथ घनिष्ठता घनिष्ठता बढ़ने लगी और हम लोग एक दूसरे के घर आने जाने लगे और अपने बचपन के दुख सुख को शेयर करने लगे बचपन में हम लोग काफी बीमार भी पड़ते थे तो जब भी हमें हम से कोई भी खेल के मैदान में नहीं पहुंचता तो हम उसके घर जाकर उसके बारे में पता करते कि वह खेलने क्यों नहीं आया यहीं से हमारे बीच एक लगाव एवं एक कंसर्न का आभास होने लगा जो हमारे हमारे दोस्ती की नींव बनी इस बीच हम साथ साथ स्कूल जाते और साथ ही लौटने लगे इस बीच हम लोगों में आपस में लड़ाई भी होती और एक दो दिनों में सुलह भी हो जाती इसी तरह हम बड़े होने पर होने लगे और फिर स्कूल से कॉलेज तक जा पहुंचे अब हमें दोस्ती का एहसास पूरी तरह होने लगा फिर हम उन दोस्तों के साथ कुछ अन्य गतिविधि जैसे सरस्वती पूजन क्रिकेट खेलना तथा छोटे छोटे नाटक का मंचन भी करने लगे इस तरह हम कॉलेज के दिनों के बाद अपनी अपनी नौकरी के लिए कोशिश करने लगे हमने तो स्टेट बैंक ज्वाइन कर लिया और हमारे स्कूल कॉलेज के दोस्त अपने अपने व्यवसाय में लग गए जब भी हमें मौका मिलता हम मिलते रहते अब आप, आपने स्टेट बैंक की नौकरी के दरमियान हमारी पोस्टिंग स्टेट बैंक के सेंट्रल ऑफिस बॉम्बे में पोस्टिंग हो गई जिस दिन हमने सेंट्रल ऑफिस में रिपोर्ट किया हमें रहने के लिए बैंक के नजदीकी गेस्ट हाउस में रहने की व्यवस्था की गई चूंकि हम अकेले ही ऑफिस ज्वाइन करने आए थे तो हमें डॉर्मेट्री टाइप का एक अकॉमोडेशन दिया गया जिस दिन हमने सेंट्रल ऑफिस ज्वाइन किया उसी दिन मेरे अलावा तीन और ऑफिसर जो उस दिन रिपोर्ट किए थे वे भी उसी गेस्ट हाउस में रहने आ गए उनमें से एक उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ सर्किल से श्री रवि श्रीवास्तव मैं यानी सुनील कुमार सिन्हा पटना सर्किल से श्री सी एस चंद्रशेखर चेन्नई सर्किल से और श्री नरोत्तम रेड्डी हैदराबाद सर्किल से आकर उस गेस्ट हाउस में रहने लगे फिर संयोग वश, हम लोग जब दूसरे गेस्ट हाउस में बैंक द्वारा भेजे गए हम चार लोग साथ, साथ ही रहे हालांकि हम चारों विभिन्न परिवेश से आए थे पर साथ साथ रहने से एक बॉन्डिंग बन गई जो फिर हा, फिर और मजबूत हुई जब हमारी चारों हम हमारे चारों के परिवार भी हमारे साथ रहने लगे इस तरह हम बैंक कली के से दोस्त कब बने पता ही नहीं चला हमने साथ साथ अपने बच्चों के एडमिशन के लिए स्कूल के चक्कर काटे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होने लगे इस तरह हम सेंट्रल ऑफिस के टेन्योर के बाद अपने अपने सर्किल को वापस हो गए पर जो दोस्ती यहाँ पनपी थी वो एक मैच्योर दोस्ती में परिवर्तित हो गई आज जब हम सभी बैंक से रिटायर हो गए हैं तो भी हमारे पारिवारिक संबंध बरकरार है इस तरह हमारे बचपन से अब तक के सफर में जो दोस्तों का दायरा बना वो हमारे जहन में एक धरोहर की तरह विद्यमान है और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये धरोहर हमारी हमारे जीवन पर्यंत बना रहे आज आज मैं उन, उन दोस्तों को भी याद कर रहा हूँ जिन्होंने जो हमें छोड़कर चले गए उन, उनको भी याद करता हूँ आज मैं अपने सभी दोस्तों को दोस्ती की शुभकामनाएं देता हूँ अब इसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे पुराने दोस्त श्री बांगा श्री ज्ञानदीप सिंह बांगा जिनके साथ मैंने नैनीताल में बहुत समय गुजारा और उसके बाद से तो फिर हम लोग ऐसे संबद्ध हो गए यानी कि शुद्ध हिंदी में कहूं तो जुड़ गए और अदरवाइज ऐसे बोलूं तो ये जो दोस्ती बनी इसमें भाईचारा ज्यादा हो गया और बाकी दोस्ती दुश्मनी लड़ाई ये सब अपनी जगह पर चलती रही तो साहब ये रहे श्री ज्ञानदीप सिंह बांगा दोस्ती के ऊपर कुछ रवि भाई नमस्कार कल आपने एक मेरे से रिक्वेस्ट करी कि मैं दोस्ती के ऊपर कुछ अपने विचार भेजूं तो सुनने में बहुत अच्छा लगा और एक बार तो लगा कि बड़े आराम से मैं इसको आपके लिए रिकॉर्ड कर लूंगा आपको भेजूंगा लेकिन परत दर्द परद जब सोचने के ऊपर गहराइयों में जाना शुरू किया तो विषय कुछ जटिल सा होता गया और बहुत सारे विचार कौन थे और बहुत सारे विचारों में बहुत सारी भावनाएं भी आई मैं सच्चाई से आपसे बता रहा हूं कि बहुत भावनाएं आ जाती हैं जब दोस्ती के बारे में आप सोचते हैं और दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो मैं अपने आप को कोई विद्वान नहीं समझता कोई इंटेलेक्चुअल नहीं समझता तो ये जितने मैं पढ़ता हूँ चाहे किताबों में पढूं, चाहे व्हाट्सएप के ऊपर पढूं, दोस्ती के ऊपर बड़े सारे कोट्स मिल जाते हैं कोटेशन मिलते हैं बहुत सारे लोग अपने बहुत अच्छे विचार रखते हैं दोस्ती को नई नई परिभाषाओं में बांधते हैं उसके लायक तो मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ लेकिन अपना जो भी अनुभव है वो आपको जरूर चंद शब्दों में बताता हूं पहली चीज है दोस्ती रिश्ता ही क्या है तो ये रिश्ता ऐसा है कि इसको किसी भी तरह से किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता ये रिश्ता इतना अनमोल हो जाता है कि इसके लिए आ, शायद कोई परिभाषा पूरी पड़ती ही नहीं है दोस्ती किन दो लोगों में हो जाती है और जो घनिष्ठ दोस्ती की मैं बात कर रहा हूं ये भी नहीं कोई जान पाता है लेकिन साथ साथ चलते चलते आपके हृदय से वो आवाज आती है वो भावना पैदा होती है कि आप दूसरे से ज्यादा अपने आप को करीब पाते हैं और उसके ऊपर शायद आपका स्नेह ज्यादा हो जाता है आपका विश्वास ज्यादा हो जाता है और आपको ये भी जरूर लगता है कि दूसरा भी आपके बारे में ऐसा ही महसूस कर रहा है और दोस्ती हो जाती है और दोस्ती बहुत घनिष्ठ हो जाती है और इस एहसास के आते आते में किसी तरह की कोई दीवार नहीं होती मेरा मतलब आप सोचिए कोई नजदीकी हो कोई दूरी हो कोई गरीबी हो कोई अमीरी हो इस तरह का कोई बंधन नहीं होता अपने आप ही दो लोगों में ये एहसास होता है और वो दोनों के दोनों लोग एक दूसरे से बहुत अंतरंग एक रिश्ता बिठा लेते हैं जो कि मेरे विचार से बहुत ही अमूल्य होता है और वो आपके लिए शायद बहुत सुखद होता है कि एक इतने बड़े विश्व में या दुनिया में या जहान में कोई एक साथी आपको मिल गया जो आपको समझता है अब ये दोस्ती रिश्ता जो है ये बन जाता है पवित्रता की बात करें तो बहुत पवित्र भी होता है क्योंकि इसमें लेन देन नाम की चीज नहीं होती किसी तरह की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है लेकिन रिश्ता बहुत मजबूत होता है और इसको निभाना शायद ज्यादा मुश्किल होता है निभाने के लिए सबसे बड़ी चीज यह है कि आप अपने को छोड़ के अपने दोस्त की भी अभिलाषा या आकांक्षा को आप खुद ही समझने की कोशिश करिए और उसको पूरा करिए हर चीज के लिए इंतजार करना कि दोस्त कहेगा तो मैं ऐसा करूंगा शायद दोस्ती नहीं होती अगर आपको यह एहसास होता है कि आपके दोस्त की ये चाह है या वो आपसे ऐसी अपेक्षा करता है तो वो असली दोस्त है जो उसके बिना कही ही उसको पूरा कर दे तो इसी से दोस्ती निपती है दूसरा मैंने अपने निजी तौर के ऊपर जैसे थोड़ा सा अनुभव किया है कि दोस्ती एक अच्छा हो जाना और दोस्ती का निभ जाना एक दूसरे के परिवारों के भी सहयोग से ही हो पाता है आ, शादी के बाद स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो दोस्ती निभाने में जितने परिवार के सदस्यगण होते हैं उन सबका सहयोग चाहिए होता है अगर परिवारजन आपकी दोस्ती के ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन देते हैं और तब भी आप दोस्ती रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन परिवार के रिश्तों को स्ट्रेन करके दोस्ती रख पाना और दोस्ती को निभा पाना ये कुछ ही टाइम का एक सलूशन होता है लेकिन ये लॉन्ग टर्म सल्यूशन नहीं होता है और इसमें जरूर दोस्ती में थोड़ा सा बदलाव आता है तो अगर आपके परिवारजन आपकी दोस्ती की कदर करते हैं उसका उसकी भावनाओं को समझते हैं और आपके साथ प्यार करते हैं आपको आदर करते हैं तो उनको आपको अपनी दोस्ती निभाने का पूरा अधिकार देना चाहिए और फ्रीडम देनी चाहिए दोस्ती में मेरे हिसाब से एक चीज तो सबसे बड़ी ये है कि इसमें कोई व्यापार का बंधन नहीं हो सकता है किसी तरह का लेन देन नहीं हो सकता है कोई इस तरह ये नहीं कह सकता कि जी मैं इसलिए उससे दोस्ती रखता हूँ कि वो मेरी समय समय पर आ, मदद करता है पैसे के जरिए या किसी और की चीज की वजह वजह से और नहीं मैं कर सकता हूं मैं उसकी दोस्ती इसलिए दोस्ती रखता हूं कि मैं उसकी मदद कर पाऊं नहीं ये नहीं है ये लेन देन का रिश्ते वाली बात नहीं है ये रिश्ता लेन देन का है ही नहीं लेन देन एक अलग तल पर होता है दोस्ती एक अलग तल पर होती है ये बात अलग है कि दोस्ती में आप लेन देन स्वेच्छा से अलग से कर सकते हैं स्वेच्छा नहीं मतलब आप उसकी बात को या भावना के हिसाब से उसको एक अलग रिश्ते से कर सकते हैं लेकिन प्योर लेन देन के हिसाब से दोस्ती नहीं हो पाती है और ना ही ये रिश्ता रह जाता है एक और बड़ी चीज जो मैंने दोस्ती में देखा उसमें ये है कि एक अच्छे दोस्त की कदर तभी होती है और ये एक रिश्ता दोस्ती की खासियत है कि उसमें आपको टोटली नॉन जजमेंटल रहना पड़ता है आपके दोस्त ने क्यों किया इससे आपको सरोकार नहीं होता है उसने क्या किया और उसके साथ आप सहयोग देंगे ये ज्यादा बड़ी चीज है मतलब वो कुछ भी करेगा आप उसके साथ खड़े रहेंगे उसने ऐसा क्यों किया उसके ऊपर आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे आप उससे यह नहीं पूछेंगे तुमने ऐसा क्यों किया अगर तुमने ऐसा इसलिए किया तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा या मेरी मैं बार बार ऐसे मदद नहीं करूंगा ऐसा नहीं हो सकता है दोस्ती में आपको नॉन जजमेंटल रहना पड़ेगा और दोस्ती अगर आपको निभानी है तो उस दोस्त के साथ आप हमेशा खड़े रहेंगे चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए और दोस्त की मजबूरी क्या है बाद में आप समझते रहिएगा लेकिन पहली चीज ये की आप उसके साथ खड़े रहिए साथ खड़ा होना एक दोस्ती में बहुत बड़ी चीज है और दोस्ती का एक बहुत बड़ा गुण भी है कि आपका दोस्त आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है दोस्ती बिल्कुल उस तरह से है कि जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी ही उसकी कदर होगी उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है दोस्ती पुरानी और दोस्त पुराने बहुत मेरे ख्याल से बहुत ही किस्मत से और बहुत नसीब वालों को मिलते हैं मैं अपनी ही बात करूं तो आ, ऐसे चंद ही दोस्त हैं मेरे जो शायद मेरे विवाह के समय भी थे मेरे विवाह से पहले भी मेरे दोस्त थे और मेरे बच्चों के विवाह के समय भी वो उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई तो ये सब चीजें हैं और वो दोस्त जो समय के साथ 40-50 साल 60 साल से आपके साथ खड़े हुए हैं उनकी कोई जगह नहीं ले पाता है तो ये चंद से मेरे विचार हैं मैं बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि गहराइयों से कुछ अनेक बातें उत्पन्न होती हैं और सवाल जवाब हो तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन अकेले में उन चीजों को समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए इस वक्त तो ये मेरे विचार है आ, दोस्ती के ऊपर थोड़े से और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज फ्रेंडशिप डे है तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे लिए क्योंकि मैं तुम्हें अपने बहुत ही अंतरंग मित्रों में गिनता हूँ और हम लोग जानते हैं कि हम लोग की दोस्ती को भी अभी चलो 50 साल तो नहीं लेकिन जब बात दोस्ती की होने लगी ना तो मेरी पत्नी ने भी एक अपनी मित्र का परिचय कराया परिचय मतलब उनका परिचय यहां पर कराया भाई अरे मुझसे तो परिचय है ही तो ये हैं रूपाली जी जो कि आजकल कोटा में रह रहे हैं, परंतु बहुत आ, ऐसा कहूं बहुत समय तक हम लोग एक साथ एक ही बिल्डिंग में रहे और उसके बाद एक ही शहर में रहे और ये बहुत आ, मैं ये कहूंगा कि बहुत ही प्रबुद्ध ज्ञानी महिला हैं तो चलिए इनकी बातें भी सुनते हैं आज मुझे मित्रता दिवस पर कुछ शब्द कहने को कहा गया है एक्चुअली बहुत सारे शब्द यहाँ से शुरू करते हैं दोस्ती क्या होती है आ, मेरे लिए एक परिभाषा ये है कि जिस व्यक्ति को मैं रात को दो बजे बिना संकोच के कॉल करके मदद मांग सकू वो दोस्त है लेकिन आज की इस दुनिया में हमारे सारे दोस्त हमारे आसपास हमारे शहर में हो जरूरी नहीं है तो फिर हम क्या करें शायद उससे बड़ी परिभाषा यह है कि जिस व्यक्ति के साथ या जिन व्यक्तियों के साथ हम अपनी कमियां अपनी कमजोरियां आसानी से साझा कर सके इस डर के बिना कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे या क्या वो इन चीजों को हमारे विरुद्ध प्रयोग करेंगे आ, शायद किसी भी रिश्ते में आ, एक जो इंसानी लगाव है कहीं ना कहीं जब हम बिना किसी आ, किसी भी हिसाब किताब के बिना किसी मजबूरी के बिना किसी जरूरत के बिना कुछ सोचे समझे किसी से एक बहुत रूहानी तौर पर एक सिंपल तरीके से जिसको हम कहेंगे ह्यूमन टच तो वो शायद दोस्ती का एक बहुत जरूरी पहलू है तो दोस्ती शायद एक सपोर्ट uh, सिस्टम है एक कम्फर्ट सिस्टम है परिवार की तरह लेकिन उसमें मजबूरी नहीं है uh, परिवार में कई बार हम uh, मजबूर महसूस करते हैं क्योंकि जो हमारा परिवार है वो है uh, लेकिन दोस्ती में हमारे ऊपर ऐसा कोई बंधन ऐसी कोई बाधा नहीं होती वो हमारा अपना चुना हुआ परिवार है बहुत ही घिसा डायलॉग है आ, लेकिन शायद ये बात सही है तो दोस्ती हमें आ, हमारी जिंदगी में खूबसूरती लाती है और आ, हमें एहसास दिलाती है कि ये दुनिया रहने लायक है ये जिंदगी जीने लायक है आई गेस बिना दोस्ती वाली जिंदगी बहुत बोरिंग हो जाएगी लेकिन शायद छोटी सी बात ये भी है बहुत सारे लोग परिचय और दोस्ती के बीच का फर्क नहीं समझ पाते हर एक की दोस्ती की परिभाषा फर्क है तो आ, दोस्त किसी को कहना दोस्त किसी को मानना एक आ, कम से कम मेरे लिए मैं बहुत आसानी से ये दर्जा लोगों से बांटती नहीं हूँ साझा नहीं करती क्योंकि मेरे लिए दोस्ती की गरिमा है कुछ मायने हैं मैं अपने आप को भाग्यशाली पाती हूँ और नीमा जी और रवि जी मेरी जिंदगी का एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा हिस्सा है सब मैंने बात बहुत तो लिया धन्यवाद और अब आ रहे हैं हमारे साथ हमारे मक्कर साहब श्री गुलशन मक्कर गुलशन मक्कर साहब से परिचय तो हुआ हमारा बंबई में मगर लगता नहीं था कि यह परिचय सिर्फ बंबई भर का परिचय है हम लोग एक दूसरे से ऐसे जुड़ गए हां हम पड़ोसी थे मगर पड़ोसी से कहीं ज्यादा मक्कड़ साहब ने जो कुछ मेरे लिए किया जो हमारे परिवार के लिए किया मैं उसको तो शब्दों में नहीं बयान कर सकता हूं और उनका धन्यवाद देने की जहमत भी नहीं उठा सकता हूं क्योंकि वो मुझे डपट देंगे तो मगर मक्कड़ साहब की बातें भी सुन लें। हेलो रवि जी कैसे हैं आप कल आपका मैसेज मिला तो एकदम से मैं थोड़ा सा तो मुझे लगा यार क्या बोलूंगा दोस्ती के ऊपर क्या बोल सकता हूं दोस्ती तो एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम पूरे ग्रंथ भी लिख सकते हैं और वो दो शब्दों में भी बयान की जा सकती है वैसे तो कहा जाता है कि परमात्मा सारे रिश्ते बना के ऊपर से ही भेजता है परंतु दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो मनुष्य स्वयं चुनता और उसका निभाना दोस्ती निभाना भी उसकी अपनी ही जिम्मेवारी बन जाती है और उस दोस्ती को निभाने के लिए हर एक को या दोस्त को एक दोस्त को दूसरे दोस्त के लिए कुछ कुर्बानियां करनी पड़ती हैं जैसे कि उसके कुछ या अपने कुछ बुराइयां अच्छाइयां इग्नोर करनी पड़ती हैं दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसको हमें हर हाल में कायम रखना है और आदमी के जीवन में एक या दो दोस्त ऐसे होते हैं जो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए खड़े रहते हैं और मैं समझता हूं मैं अपने पर्सनल ये समझता हूं कि दोस्ती को हर हाल में निभाना चाहिए हर हाल में निभाना चाहिए चाहे वो अपनी गलती हो दूसरे की गलती हो उसको पूरी तरह से इग्नोर करके अपनी सारी जिंदगी दोस्त निभानी चाहिए और ऐसा नहीं है कि आपको नए दोस्त नहीं मिलेंगे या पुराने छूट जाएंगे तो और नहीं मिलेंगे परंतु जो बचपन के दोस्त होते हैं और कभी कभी जिंदगी में कभी कभी कभी कभी ऐसे दोस्त आपको जिंदगी के मोड़ों पे मिल जाते हैं जिनके साथ आप अपना आत्मीयता बना लेते हैं अपने दुख सुख की बात करते हैं अपना दुख उसके सामने प्रकट करते हैं उसका दुख सुनते हैं और हंसी खुशी भी करते हैं इंजॉय भी करते हैं और पूरी तरह से आप उस रिश्ते को निभाते हैं दोस्ती के लिए मैं ज्यादा क्या कहूं दोस्ती के लिए मैं ज्यादा क्या कहूं यही कह सकता हूं कि दोस्ती एक ऐसा रिलेशन है जैसे कि गुलजार ने कहा था कि तीन शब्द जन्म और दो शब्द मौत के बीच में ढाई अक्षर की दोस्ती ये बाजी मार के ले जाती हमें और खास तो, तो मैं तो यही समझता हूं कि दोस्त जो है वो आपकी एक पूंजी है एक आपने जो पूंजी सारी जिंदगी में कमाई है वो एक पूंजी है उसको कभी नहीं खोना चाहिए तो जैसे बचपन में मुझे एक अभी भी जब छोटी छोटे होते थे तो एक पिक्चर देखी थी उस, उस दोस्ती पिक्चर आई थी उसमें एक गाना था गाना था वो क्या तो भूल भी गया यार हाँ। चलो है उस उसका इंप्रेशन मेरे अभी भी ए, दिमाग में मन में उसका जो इंप्रेशन है उस गाने का बहुत ज्यादा है वो कहता है दुख सुख में कुछ भी हो हमें एक ही रहना है एक ही रहना है और सारी जिंदगी हमने अपने दोस्ती को निभाना है यही मैं समझता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जितने भी दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, नए मित्र हैं उनके साथ सब अपना जो हंसी खुशी जो अपना टाइम पास किया जाए दुख सुख में एक दूसरे का साथ दिया जाए वही दोस्ती और अब मैं आपके सामने ला रहा हूं सिंघल साहब को सिंघल साहब को मैं दोस्त नहीं कह सकता क्योंकि यह दोस्ती से कहीं आगे जा चुका है यह संबंध हमारा और हां आप सोच रहे होंगे कि दोस्ती के बारे में इतनी बातें सुनने के बाद भी क्या दोस्ती से आगे भी कुछ जा सकता है हां साहब अरे आसमान से आगे जहां और भी हैं तो हां वहां पर दोस्त ही पहुंचते हैं वहां कोई और नहीं पहुंच सकता है ये बात तो बिल्कुल पक्की है तो वही मैं कह रहा था कि दोस्ती से आगे बढ़ चुके हैं हम तो सिंघल साहब मुझसे वरिष्ठ हैं और जो बात आज ये हमसे कहने जा रहे हैं इतनी सारगर्भित और इतनी चुनिंदा है कि छोटे से शब्दों में ये वो नावक के तीर वाली बात यहां पर सही हो जाती है तो ये आ गए सिंघल साहब आज शाम रवि ने मुझसे कहा कि फ्रेंडशिप के ऊपर पाँच मिनट का कम से कम अपने विचार जो है वो रिकॉर्ड करके भेजिए तो मुझे सोचना पड़ा कि फ्रेंडशिप जो है वो क्या चीज़ है उसका कुछ डेफिनेशन है उसका कोई मानदंड है और फ्रेंडशिप जो है वो सगे संबंधी है, उनसे हटकर है सिमिलर है तो उसी बारे में कुछ कहना चाहता हूँ राइट रॉन्ग मैं जो नहीं मालूम है लेकिन उसी उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंडशिप की जो बचपन में जो उदाहरण दिया जाता था वो सुदामा जी और कृष्ण जी का दिया जिसके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी सालों सालों बाद मिले तो भी कृष्ण जी ने सुदामा जी का वैसे ही स्वागत किया जैसे कभी अलग ही नहीं हुए हो। और उनके मन की बात बिना कहे जानकर जो है उन्होंने उनको जो था जो उनकी जरूरतें थी पूरी कर दी तो एक म्यूचुअल और सुदामा जी जो थे वो बड़े संकोच के साथ गए थे कि पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट होगा कैसा बड़े इतने बड़े राजा हैं कैसे ट्रीट करेंगे लेकिन कृष्ण जी का वो, जो वो था वो बिल्कुल निस्वार्थ ऐसे कभी बिछड़े नहीं हो कभी ऊंच नीच का कोई वो नहीं है तो फ्रेंडशिप में मेरे हिसाब से जो है एक जो बड़ी उसकी जो डेफिनेशन का एक पार्ट जो है वो है कि जैसा भी है उसके अंदर मैंने गुड़ देख के या कुछ और देख के उसके साथ मित्रता नहीं की उसका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो देख के जो है मित्रता हो गई आप उसको अंग्रेजी में फ्रेंडशिप बोल लीजिए मित्रता बोल दीजिए कृष्ण जी तो सखा और सखी का शब्द भी यूज करते रहे हैं तो एक जो बात जो मुझको लगती है वो है कि अफेक्शन है म्यूचुअल अफेक्शन है निस्वार्थ है मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारी बातें सुन ली हमारे हम सब दोस्तों की बातें आपने जान ली हमारे कुछ साथ के दिन भी आपने शेयर किए हमारे विचार हम क्या कहना चाहते हैं मैं अंत में सिर्फ इतना ही और जोड़ना चाहूंगा क्योंकि जितनी भी मेरे मन की बातें थी वो तो सब आपके सामने आ गई हैं दोस्तों की जुबानी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई परिचय और दोस्ती तो अलग अलग चीजें हैं मगर अगर परिचित दोस्त बन जाए तो बहुत अच्छा होगा मगर दोस्त को कभी परिचित नहीं बनने देना है यह बात शायद हम ध्यान रखेंगे तो उसूलन हम दोस्त बनाए रख सकेंगे और मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई दोस्ती अगर बन गई एक बार तो यार उसको उसके निचले ग्रेड में लाना ठीक नहीं है क्योंकि हम विजिलेंस डिपार्टमेंट की भाषा में वो मेजर पेनल्टी हो जाती है डिमोशन वो नहीं चलेगा भाई कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े कर देंगे मगर दोस्ती को दोस्ती से नीचे नहीं आने देंगे क्योंकि दोस्ती दोस्ती तक पहुंचने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले हैं हां भाई दोस्तों ने तो पापड़ बेले ही हमने भी पापड़ बेले और सच बात यह है कि दोस्ती ने भी पापड़ बेले हैं क्यों क्योंकि दोस्ती बनी रही और बने रहना अपने आप में एक बड़ी बात है अभी कल ही किसी से बात कर रहा था जिन्होंने यह बताया कि वो अपने किसी मित्र से शायद चार या पांच साल बाद मिले और उस मिलन में उनको ऐसा लगा ही नहीं कि बीच में चार पांच साल बीत गए फिर एक साहब से मैंने बात किया तो उन्होंने मुझसे यह कहा कि अरे भैया दोस्ती तो वो है जहां पर कि बातों की जरूरत ही ना पड़ती हो यानी अगर हम खामोश बैठे रहें और चले जाएं उसके बाद मगर बात ना भी करें तो भी दोस्त तो रहेंगे ही हां साहब बिल्कुल सही बात है दोस्ती के लिए बातों की जरूरत नहीं है मगर बातें करने से दोस्ती में थोड़ी गर्मी बनी रहती है कभी कभी तो यार बातें झगड़ा भी हो सकती हैं कभी बातें मजाक भी हो सकती हैं और कभी बातें यूं ही उड़ाई भी जा सकती हैं जिसको कि गपशप विटामिन जी गॉसिप होता है यार दोस्तों में ही गॉसिप हो सकता है घर परिवार में गॉसिप करोगे मुश्किल में फंस जाओगे भैया चलिए तो आज के लिए इतना ही आप सभी को धन्यवाद के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करता हूं अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नमस्कार प्यार का है प्यार नाम कहीं मीरा कहीं घन श्याम दोस्ती क्यारों नहीं कोई धाम दोस्ती क्यारों कोई धाम कोई कहीं दूर न जाए मेरे संग आए के पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार मेरी दोस्ती मेरा प्यार